राम कृष्न समाज श्री, जुक्त। श्री राम कृष्न राम कृष्न समाज सिंधिस्थब्रह्मसमजदर्शन तथा श्रीयुक्त शिवनाथादी ब्राह्मक्स आलाप आनंद प्रथम परिच्छेद उत्सव मंदर श्रीरामकृष्णीकमंसदेव सिंधिस्थब्रह्मसमशनाथ आगता अक्टोबर मसल से अष्टाशो दिवस दयाशीतशतम ख्रीष्टाब सेवासर कावस कृष्णद्वितथि अत्रहोत्सव ब्रह्मसम सेकमोत्सव अतः भगवत श्रीरामकृष्णस अमंत्रणचवादनबेलांस कतिचन भक्त सहितो यानेन काली कचन भक्तसहत यान दक्षिणेशर पालस्य मनोहर निकुंज भवने भवने अत्र उद्यान ब्राम अधिवेशनं निकुंजवस्थि अद्याननेमसम्धिवेश प्रति सह ब्राम भक्ता ब्राह्मक्ता अभी तस्तिशयभक्तिश्रद्धा एक अशाथो भृगुवास अपराे किन कुरन शिष्य श्रीयुक्तकेशवचंद्रसक भागीरथी वसी कालीमतः कलिकाता यने भ्रमित अगछत पाईकपाड़ा नेदीय सिंस्थीस्थिकता उत्तरत साधईक्रोश दूरे उद्यान मंजुल स्थानीद अतिम भगवदुपासनाथ सातिशोपयोगोत्सवसमोजन क्रीयते एक वर शरदी अपरैक वसन्ते एक महोत्सव उपलक्ष्य सलिकाताया सिंधे निकटवर्ती निकटवर्तीग्राम सेनेक भक्ताये अलिकाता शिवनाथक्ता सगता तेजु नईकोपास्तौ दत्गा सन्ध्याधन प्रतीक्षमा सी विशेषतस्थ श्रुत यदरा महापुरगमन भविष्य तदा तदीयानंदमूर्ते संदर्शन से अवसर प्राप्स तदीय हृदय मोहन कथा पीयूष पन कर्म शक्ष तन्मधुरसर्तन श्रवण देशुर्लभ हरिप्रेमयृत्यावलोकनावसर लप्य अपराहे उद्यानमेत बहुलोक सामने जाता कॉपी लताप छाया का उपष्ट सुंदर वापी तटे बंधु एव बंधुसमहारेण विचरण करोक कृष्णस्य आगमनम प्रतीक्षारणा पूर्वत एव अतमा असा उपा सी उद्याप प्रवेश प्रतीयते युजागृहम रात्रो यदा भविष्य चतुर्दिशा आनंदपरिपूर्ण शारदे नीले नभसी आनंद प्रतिभाषे उद्यान वृक्षलता गुलमध्ये आभातानंदमीरण वा आकाशजीवजंतु वृक्षलता कव सी अदय हर्षसमीरोहतिण भवन मंगल सर्व एव भगवत दर्शन पिपाश इव अस््री श्रीपरमहस शकट गृह अमी अभित उपस्थितम। सर्व एव समुत् वंदनम बंद कुरी सगत पीतो लोकास्त मंडलाकारेण परिवेते सामजगृ प्रधान प्रकोष्ठ मध्ये आरचिता वेदिका तस्थान लोकपूर्ण पुरातकाम तरमहंसदेव सीन भवनं उभयत प्रकोष्ठद्रकोष्ठे लोका है प्रकोष्ठद्वादेश उद्ग्रीवा संतो लोका दंडा हर्म्याहणसोपन परंपरा एकपात अपरपा यवता है दूरे लोकर्ण सोपनादूरे वितत्रवभिक्षा पार्ष्त लमंडप्रतिचन काष्टासना तस्थनपी लोका उदग्रीवा उत्कना सतो महापुरुषा मुख दिखाकु पंक्तिशलपुष्पाद अंतर्ध् वृक्षा वायुबलन ईषद्वीपना माना दोदु्यम्ष आनंद आनंदभरण शिरांसी ओ नमय्य तस््यथन विदधते श्रीप्रभुणा देवेन हसता आसन कृतम। इदानिम चक्षुंसी यथा करवाणी चक्षुष नाट्य शाला निपतिताट्यनाट्यशाला नारभते तब्दर्शको कोपी हसती कोप्पी विषयकर्मयणी कथ कथयती कोपाक सीत्र वादचारण कौर कोप्पी तांबूलव कौती कोप्माकूसेवन कौर किमनिकपन जा सर्वे ऋद्धवाचा अन्य मनसो निर्नमेसनयना सतो नाट्यंग दर्शनम अथवा यथा नाना दर्शन कववा यहापुष्पिहरनो मधुपात पम सुसुन परज्य पद्मधुनाथ धांत सगछति